आत्मा न सवयत्व घटा दिव अन्यत्व प्रसंगे मध्यम परिमाण मानने वाले दिगंबर जैन या जैन दर्शन का खंडन में वेदांत युक्ति देता है आत्मा को या सवय के हो जो कहा ना ये गई अपने निकल जाएंगे वृद्धि और दास होगा तो बड़ा छोटा आत्मा हो जाएगा जैसा शरीर है वैसा साइज का हो जाएगा आत्मा तो सवय मानना पड़ेगा उसके लिए अवयों का आगम और अवयों का अपाय अपनी पड़ जाती है तो मान लेते हैं फिर घटादी के समान आत्मा भी अनित्य हो जाएगा इस प्रकार से विचार रहते हुए अनिच्य तो प्रसंग मध्यम परिमाण वाद का दूषित दूषण रहे सांस्य घटव नाश भवत्यव तथा सदी कृतनाश कृतभ्या कह दे देखो सांस से घटवत नाश हो सांस्य सांस यद मान लिया जाए फिर वो आत्मा का घटवत नाश हो जाएगा कहते हो जाएगा तो होने का क्या दुटता यदि कोई कहे जे होए, नष्ट नष्टे तो और अच्छा भला खत्म हो गया कहानी अरे आत्मा था तो झंझट तो था तो मर गया तो ये ऐसा कोई कुतर की कर दे तक कहते समस्या होगी जो ये शरीर तुमको अभी मिला था जिससे बैठ के तुम कुतर कर रहे हो जिससे बैठ के कुतर कर रहे हो ये शरीर कैसे आया शेर कैसे आया आत्मा कहा था आप तो कह दिए आत्मा नित्य में कोई चिंता नहीं मरने दो आत्मा को तो तो पिछले चरण में जो कोई शरीर आज वो आत्मा तो मर गया और उसके कर्म खत्म हो गया आप जो किस कर्म फल को भोगने के लिए आए हो कृत कर्म का नाश हो गया और अकृत कर्म का भोग करने शरीर मिल गया है और एक आत्मा आ गया कहीं से कृत भी अकृत जाता है साथ साथ जिस आत्मनिरूपिता कर्तव को लेकर के आपने कर्म किया था वो आत्मा को विनाशी कहकर अनित्य कहकर नष्ट होने दिया आपने तो जिसने जो कर्म किया था फल भोगे बिना वो कर्म नष्ट हो गए और अब जो शरीर मिला है जो आत्मा इसमें आया है इसने पहले कोई कर्म कभी किया ही नहीं था अभी आया है नवीन अब इसने कभी किया नहीं है तो ये जो कर्म फल भोग कर, भो कर रहा है किन कर्मों का भोग कर रहा है अकृत कर्म का मानना पड़ेगा इसे कहते कृत विप्रनाश अकृत अभ्यागम रूपा दोष हो गया कृतनाशा भ्यागमयो हो को वार को भवे इस दोष का वारण कौन कर सकेगा अर्थात कोई दोष नहीं कर पाएगा इसे कोई समाधान नहीं रह गया आते वा बिल्कुल उचित नहीं है अर्थात आत्मा नाशवान को दोष आता आत्मा विनाशी तो क्या बिगड़ता है क्या दोष है इस विषय में जवाब देते भी देखो ऐसे मान लेने पर तथा सती आत्मा तो विनाशी मान लेने पर कृत्यो पुण्य पाप और भोग मंत्री ने कृत जो कर्म है उसका फल को भोगे बिना नष्ट हो गए ये आप जो कर्म कर रहे हैं जो भी हो रहा है आपके शरीर से उन कर्मों का फल भोग करना चाहते हैं कोई स्वर्ग के लिए कर रहा है कोई किसी के लिए कर रहा है कुछ न कुछ पाने के लिए ही कर रहा है और पाए भी नहीं चला जाएगा क्योंकि आत्मा यदि विनाशी है कौन पाएगा बाद इस शरीर का मरने के साथ आत्मा मर जाए इस शरीर में रहते उन कर्मों का फल हमने भोगा नहीं ये सोचा तो अगला जन्म में मिलेगा लेकिन अगले जन्म में आपकी आत्मा तो जा ही नहीं रही वो ही खत्म हो रही साथ, साथ आपने कह दिया अब अगले जन्म यदि हो भी वो किसी आत्मा का होगा आपका तो नहीं हुआ फिर आपकी तरह तो क्या कर्म से तो ये रह गया बिना फल भोग खतम हो गया कहते हैं का और अकृत और अकृतयोर जो जो अकृत जो नहीं किया वो कर्म फल अकस्मात ही फलदातृत्व किसी कर्म का मानना पड़ जाता है वो अकृत हो गया जो नया शरीर जो मिला उसे नई आत्मा आ गई है पुराना आत्मा तो उस पुराने शरीर के साथ मर गया आप जो नया शरीर में नया आत्मा आई हुई है जो इस आत्मा ने कभी कोई कर्म किया नहीं था जिसने कोई कर्म किया ही नहीं लेकिन फिर भी कर्म फलों को यहां भोग तो रहा है तो मान नहीं रहे हो किसी और का किया होगा तो आपको प्राप्त नहीं हो सकता इस बिना किए कह आपके फल तो कहां से टपक दिया है कुछ कर्म फल दे रहा है माना पड़ेगा इसलिए कहते हैं अकस्मा आपात कहीं टपक गया कर्म और आपको तंग कर रहा बेमतलबा उड़ के जा रहा है अब तक से मतलब खोपड़ी को उसने बीट कर दी आप परेशान होते हो अरे पवित्र हो गया अकस्मात वो जान बोझ के तो करा नहीं था वो अपने उड़ के जा रहा है जाते जाते उसने सोच कर दिया वो आपकी खोपड़ी पर ही गिरना चाहिए था और आप परेशान हुए कि नहीं इसीलिए आकस्मिक कोई चीज हमें प्राप्त हो जाए वो भी परेशानी का ही कारण होता है और कर्म भले जो आकस्मिक मान लोगे फिर तो कर्म में आस्था ही लोग खत्म हो जाए कृत का तो मिलना नहीं अगर में कहीं मिलना है तो करें क्यों कर्म में आस्था खत्म और भगवान कहते जोश है सर्मा कर्म आने जोश कर्म में लगाओ अज्ञानी को कभी पीछे नहीं हटाना बोलो तो और करो और करो हो करो और आपकी सिद्धांत ऐसे बनते जा रहा है लगता है कर्म करने की आशा ही खत्म हो जाएगी जब कृत का फल मिलना नहीं आकाश में अकृत स्तर पर टपक के परेशानी करने वाला है तो फिर क्यों करना है ये दोष है इसीलिए कि हमें कर्म का फल की व्यवस्था सिद्धि के लिए भी आत्मा को नित्य मानना ही पड़ेगा अकृत तो अभ्याग मे दोष द्वय आत्मनोत में और ये दोनों तब आएगा जब आप आत्मा को अनित्य मानेंगे इसीलिए आत्मा को नित्य मानना उचित है कुछ हुआ अतः परिशेषा आत्म विभुत आपके कहने से नहीं होता है ये अनित्य कौन मान रहा है जैन मान रहा है और जैन दर्शन वाला जो अनित्य मान रहे किस आधार पर शरीर के परिमाण वाला आत्मा है शरीर मरा उस परिमाण वाला जो होता है वो हो भी मरेगा नहीं मरेगा आप कहोगे घट का परिमाण नष्ट हो जाए तो घट बना रहेगा तो कैसे हो परिमाण नष्ट नष्ट हुआ तो वान भी जाएगा इसलिए वो जो वो शरीर के मरने के साथ आत्मा का मरने कोई अनित कह ये दो तीन की बात नहीं होती है तो वेदांतिक अनित्य तो भले तुम समझा सकते हो पूर्व पक्ष कर सकते हो जैनिक पूर्व पक्ष में नहीं हो सकता जैन का पूर्व पक्ष में जो है वो शरीर परिमाण वाल आत्मा उसके आत्मा जनित शरीर रूप परिमाण वाल आत्मा होने से शरीर का नष्ट होने से आत्मा भी नष्ट हो गया। तो शरीर का मरने के साथ साथ आत्मा का भी मरने की बात मान रहा है तार का ही हम लोग खंडन कर रहे हैं अतः परिशेषाद आत्मन विभुत्व सिद्धम परिशेषतः आत्मा ज परिशे सिद्ध हो जाता है और वैसे उस तरह के अनित्व भी आप दो लो लोगे मान लो चार जन के बाद मरेगा पांच जन के बाद ये तो पता ही नहीं कितने के बाद मरेगा एक और दूसरी बात में जहां तक संशय आ गया ना कब मरेगा पता नहीं आत्मा हमारी पांच के बाद मरेगा दस के बाद बीस के बाद दो के बाद मरेगा ये तो पता ही नहीं है तब हम अधिकरण लाएंगे कपिले कपिल जलाधिकरण अन्य जहां संख्या गनिश्चय होता है तृत में बहुसु बहुवचनम सूत्र है ना व्याकरण में बहुसु बहुवचनम वहां पर विचार किया उन्होंने बहुत बहुत।, मतलब। बहुत बहुत का मतलब क्या दो चार दस बीस पचास कर, लाख करोड़ अरब खरब कितना ये मीमांसकों की इसलिए शंका हुई क्योंकि एक यज्ञ है उसमें बोला गया कपिन जला निजेत कबूतरों को इकट्ठा करो और हवन करो कबूतरों ने कितना कबूतर लोन जला चाहिए था और दस लगे करतेश्वर कहता दस किया तो उन्हें कम किया सौ लाना चाहिए था वो तो ठिकाना है नहीं बहुत का अरब खरब परार्थ अनंत सब बहुत में आ गए ना बहुत तीन से शुरू करके परार्थ सारा इस संसार भर में लोक में नरक लोक में पाताल में जहां भी कबूतर सारे इकट्ठा करके हवन करो कोई कर सकता है यज्ञ का विधि व्यर्थ हो जाए समस्या तो है ना यज्ञ विधि बेकार गया व्यर्थ विधि हो जाएगा व्यर्थ हो नहीं सकता सकों का बड़ा ठोस प्रतिज्ञा है आमना तुझे के तो जाने सकता तो क्या करा उन्होंने फिर यत्र संख्या न निर्दिष्ट यथा सप्तशान पशु नियजेत सत प्राजापत्यान पशु नियजेत सत्र प्रजाति देवता पशु का याग करो संख्या निर्दिष्ट हो <laughs> जहां संज्ञा निर्दिष्ट नहीं है और बहुत तो प्रथम विरमेता प्रथमम वही नियमित कारणिक्रमात् सूत्र बनाया प्रथम नियम कारण से अन्य बहुत में कांश करोगे दो तो बहुत में नहीं आएगा क्योंकि द्वी वचन संज्ञा कर देगा एक भी बहुत में नहीं आ सकता एक वचन संज्ञा अलग कर रखते हैं जिस बहुत बहुत से बहुवचन संज्ञा कर रहे हैं उसको कहां से शुरू होगा वो हो? तीन से तीन से लेकर प्रार्थ पर्यंत है बहुत तो. उसे पहला कौन सा है तीन प्रथम भ ही नियमित कर देना क्यों कारण से नहीं जब तक कोई अतिरिक्त विधि कोई कारण ना हो तो आप अतिक्रमण नहीं कर से. अन्यत्र अन्य पशुन बोल दिया हमारे कारण है वहां विधि में साक्षात संख्या निर्देश हो गया जहां निर्देश नहीं पशुन संख्या में है सूत्र बनाया प्रथम कारण से क्रमा अतिक्व निर्देश हुआ इसमें भी कह सकते हैं अन्य तीन आत्मा कम से कम होगा भाई तीन जन्म के बाद तो मरना ही पक्का है अब तीन जन के बाद आता मरना ही है मोक्ष तो सो हो तो होता मरिया तो का जन्म संशुद्ध बोल रहे गया। महता काले नष्ट हुआ है ना वो कौन जान रहा है महता काले बहुनी जन्म व्यतीता कैसे घटेगी इसीलिए तीन में भी रुख नहीं सकते अनित्य पक्ष की ठीक है किसी भी आधार पर आत्मा को अनित्य नहीं मान सकते आत्मा का नित्य मानने पर ही कर्म की व्यवस्था मोक्ष की व्यवस्था शास्त्र की व्यवस्था सब कुछ इसे कहते परिशेषाद आत्म नभुत्व सिद्धम इत्या तस्मात्मा महानी मध्यम आकाशवत्व निरंशाश्रुत सं तस्मा आत्मा महान एवं इसलिए आत्मा महान मान महत् परम महत परिमाण वाला ही है परम महत्मा नहीं वाणुर्पि मध्यम वाणु भी नहीं मध्यम भी नहीं कदिरो क्या होगा आनकाग्र प्रवेश नाडी सुचरण उपाधिक व्यवस्था हमारे यहाँ तो उपाधियां है उपाधियों कोई दिक्कत नहीं आकाश सर्वग इसलिए आत्मा कैसा है जो परम होने के नाते आकाश के केवी है निरंशांशाओं भी नहीं वहां से जीवन हो क्या कैसे कह दिया इसके जवाब बाद में देंगे निरंश्म यही शुद्ध सम्मत है निरवय निष्क निष्क्रिय निर्गुण निर्धर्म इत्यादिश्दों के द्वारा सर्वोपाय सर्वोपाधिकषेध किया है अतएव नीचते आकाशवत्वपि नि श्वेता शुषद इद्यागम प्रमाण एवं आत्म विभुत्म प्रसाद तिद्रूप निश्चे तब प्रतिपत्तिम दर्शेती आत्मा विभु है परमत परिमाण वाला है आत्मा नित्य एवं निर नित्यत्म सावयित होता है निरंश नि परमत परिमाण भी सिद्ध हो गया अतव बाकी गया इस आत्मा की और विवाद है कोई कहते आत्मा छिद रूपा है कोई आत्मा जड रूपा है कोई कहते रूपा है अब क्या है निर्णय निश्चित आत्मा चिद्रूप करने के लिए पर विरुद्ध प्रतिपत्ति जो कर रहे हैं विविध प्रतिपत्ति जो कर रहे हैं कोई कद चित्त है कोई कद अचित्त है कोई कदम चुदचित भय है कोई चुदचित विलक्षण है तो सारा मत का संग्रह कर रहे हैं तो बहुत कलहु इत्यपि अचिद्रूपो अदचिद्रूप्रुप आत्मा करने के पश्चात अब उस आत्मा का स्वरूप के बारे में विशेष हेतु उस आत्मा के विशेष स्वरूप के बारे में बहुदा कलहम ये यु बहुत प्रकार से कथन करता हुआ एक तरह से कलियुग ये सब कलह को प्राप्त करते हैं कल यती कली झगड़ा होने का नाम ही कली तो है झगड़ा नहीं है तो कली नहीं है हो जाएगा इसीलिए हर जगह झगड़ा होता है चाहे आश्रम बनाओ आश्रम में भी झगड़ा रहेगा। महात्मा हो जाओ तो वहां भी झगड़ा आ जाएगा कहीं भी जाओ कुछ भी करो कलियुग का स्वभाव वो अपना रंग दिखाता ही है आपके सामने जरूर आएगा किसी ने किसी जरूर करा देगा कली का स्वभाव और कला शास्त्र के वेताओं में भी है तीसरे कहते देखो बहुदा कलम क्या है वो किस प्रकार से बात कर रहे वो कहता है आत्मा अचिद रूप अर्था कोई दूसरा कहता है चिद्रूपा। तीसरा कहता है और भी, भी है कोई कहता है कोई कहता है शून्य में कह दिया वही नहीं झलझी कहता तो तो चिंतन किया है नहीं? अब इनका समाधान क्या है? पहले अचित्रुपत्ववादी इनको उठाएंगे अचिद्रुपत्ववादीन मतम दर्शे प्राभा प्राहिदात्मता आकाशव द्रव्यमात्मा शब्दवि प्राभाकर्मी मांस और अन्य चित्रितार्क ये सब के सब आत्मा को अचित रूप मानते और इस आकाश को आकाश के समान ही एक द्रव्य मानते अदैव आकाश में जैसा शब्द गुण होता है वैसे आत्मा में चैतन्य गुण ज्ञान एक गुण मानते तो ज्ञान आत्मा की का हम अनुभाष उनकी प्रक्रिया को और स्पष्ट कथन कर रहे हैं आकाश द्रव्य विधि आत्मा द्रव्यम भवित ये उनका अनुमान है आत्मा द्रव्यम भवित मर्रति गुण वाला होने से आकाश में आकाश के समान ये अनुमानम सूची यह अनुमान यहाँ सूचित आत्म पृथ्वी आदि में भेद सागम विशेष गुणम दोस्तों एना विषय कौन सा गुण है गुणवत्वाद तो नहीं हुआ कौन सा गुण है यदि आप गंध गुण को तो पृथ्वी में अंतर्भाव हो जाएगा शीर्ष पर गुण करेंगे तो जल में अंतर्भाव हो जाएगा आत्मा पर पृथक द्रव्य नहीं रहेगा यदि को पृथक द्रव्य सिद्ध करना है तो पृथ्वी आदि में जो गुण माना गया उससे भिन्न गुण विशेष गुण आत्मा में मानना पड़ेगा सामान्य गुण के अलावा कुछ ऐसा विशेष गुण मानना पड़ेगा जो बाकी आठों द्रव्यों में नहीं ऐसे विशेष गुण का आधार रूपेण आपको आत्मा को माना पड़ जाता है वह तो गुण कौन सा होगा इसे आत्मा पृथ्वी आदि आत्मा कैसा है पृथ्वी आज अष्ट से भिन्न है चैतन्य चैतन्य मनी ज्ञान ज्ञान गुणवत्ता यह पृथ्वी आदि न त ज्ञान गुण कमी right। जो पृथ्वी आज से भिन्न नहीं है वह ज्ञान रूप गुण वाला भी वो नहीं है प्रत्यागी कैसे हैं, वो खुद से खुद भिन्न नहीं होता ना जो प्रतिव्याय से भिन्न नहीं है ये कौन है वो वो खुद प्रतिव्यागी स्व में स्वागत है भेद नहीं होगा प्रतिव्याय से भिन्न जो नहीं है अर्थाण वो स्वयं प्रतिव्यागी भेद का अभाव जब शुरू करेगा तो स्व में आ जाता है मेरा भेद आप में है ना मेरे की भिन्नता आप में है मेरे भेद नहीं है किसने स्वस्विन स्वेदो ना स्वस्थेद सर्वत्र सर्वत्र स्व का भेद हो जाएगा इन स्वस्मिन स्व का भेद नहीं होता जब का वेद दूसरे शब्द देखने के बाद मैं कहूंगा स्व के भेद कहा नहीं है तो स्व में ही नहीं है बात आ जाता है इसीलिए कहते पृथ्व्यादियों का भेद कहाँ नहीं है तो पृथ्वी व्यादियों में नहीं है अभी पृथ्वी आदियों में ज्ञान का गुण भी नहीं है क्या गुण है गंधाधि गुण पृथ्वी पृथ्वी गुण ज्ञान गुणों की नवती यथा पृथ्वी आधी जैसे कौन होगा दृष्टान दृष्टांत हो जाएंगे हनुमानम इस प्रकार से दो अनुमान के द्वारा आत्मा को एक द्रव्य करके साबित किया उन्होंने और उस आत्मा को ज्ञान रूप गुण वाला सिद्ध दिया और आगे बढ़ते हुए कहते वो ज्ञान मात्र गुण नहीं और भी बहुत गुण है आत्मान गुण है आत्मा में एक तो ज्ञान इसके अलावा तेरह गुण और हैं कुल तो चौदह गुण हैं मानते हैं वो देखिए तस्य विशेष तुणी आह उसी के अन्य जो विशेष गुण है आत्मा में रहने वाले विशेष गुण उनका भी कथन करते हो कार्तिक लोग इच्छा द्वेष प्रयत्ता धर्मा धर्म सुखा सुखे तत्संस्काराच तस्ते गुणाश्चिवीता इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म सुख असुख माने, दुख इतना एक दो तीन चार पांच छज्ञानिक है पहले जो अक्सिध किया है नौ और शांत उसके सामान्य है ये सभी द्रव्यों में होता है सभी द्रव्य होने वाले कौन कौन है संयोग विभाग पृथक और परिमाण संयोग आत्मन का से लोग मानते हैं आत्मन का संयोग होता है आत्मन का विभाग हो जाता है संयोग हुआ तो ज्ञान होता है विभाग हुआ तो अज्ञान रह जाता है संयोग विभाग मानते तो संयोग विभाग तो आत्मा में आ गया संयोगी हो गया ना संयोग गुण वाला विभाग गुण वाला और आत्मा अस्तित्व प्रत है प्रतत्व भी आत्मा में संयोग विभाग प्रत संख्या आत्मा कैसा है एक बोलते हुए उनके मत में नहीं प्रतिशत भिन्नम आत्मा दिविधा जीवात्मा परमात्मा से परमात्मा देखो जीवात्मा प्रतिशन भिन्नम अनंत मान लिया अभी असंख्यात्मा हो गया संख्या गुण हो गया और परिमाण आप भी, भी परिमाण मानते हैं परिमाण रूप गुण भी उस आ गया तो पांच ये जोड़ो नौ और पांच चौदह हो गया संस्कार हा? भावना हा। का ज्ञान संस्कार, इच्छा का संस्कार द्वेश का संस्कार प्रयत्न का संस्कार धर्म धर्मधर्म का संस्कार सुख दुख का संस्कार पूर्व आठों का संस्कार क्या है भावना संस्कार आपका होता है तत्संस्कार गुणा चित्रीता ज्ञान के समान इन्हें भी आत्मा का गुण करके वे तार्किक लोग कहते हैं तब तो संस्कार व्याख्या कर रहे हैं भावना भावना आपके संस्कार संस्कार को तार्किकों ने तीन प्रकार का माना है शिस्तापक भावना वेग वेग आपके संस्कार होता है शिस्थापक आपके संस्कार होता है और भावना आपके संस्कार होता है भावना के संस्कार आत्मनिष्ठ है वेग और शिस्थापक में हुआ करता है जल वायु में है ना कहते हैं अन्यथा पुनर्दापक सीधे सीधे शब्दों में आपने डाली को खींच दी अन्यथा था आपने अन्यथा करने कोशिश करी छोड़ दो फिर जाएगा करते करते फिर हो जाएगा वैसे हो जाए। कहते हैं शिस्ता चट्टाई का गोला बना के रखते हैं खोल दीजिए फिर उसके स्वभाव क्या आता है वो भागे भागे आता है वापस गोला बनने कोशिश करता है ये शिस्ता पर गुण है कैलेंडर में भी होता है कैलेंडर बोल करके रख दीजिए और फिर वो टाइम टांग बंद होने लगता है ये सब चीज देखने को मिलता है ये सब क्या है गुण माना जाता है पुस्तक भी खोल दीजिए ऊपर हट जाता है बंद होने लगता है आप उसको कुछ कुछ लगा करके बंद करते हैं, क्लिप डालो ये डालो वो डालो कुछ कुछ, नहीं तो वह बंद हो जाएगा वजह से होता है और वेग वेग का आप जानते हैं, सब, सब वेगवान हैं। वेग सब वेदता है ना कुछ न कुछ का वेग है आवेग है वेग भी है और आवेग भी है ऐसा गुणा उत्पत्ति विनाश कारण माह और इन गुणों का सदा से सदा चौबीसों घंटा ये सारे के सारे गुण आत्मा में अभिव्यक्त नहीं रहता है इनकी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है इन कैसे इनका उत्पत्ति विनाश होगा आत्मा में ऐसा गुणा उत्पत्ति विनाश कारण क्या काल है आत्मनोम सादिष्ट वशदो गुणा दृष्ट संक्ष आत्मनसा आत्मा का मन के साथ संयोग होने पर स्वादृष्ट वसत अपनी पुण्यपाप कर्मों के वजह से वे सारे गुण जगते हैं कोई गुण उत्पन्न हो रहा है कोई गुण नष्ट हो रहा है लगातार चल रहा है चल रहा है एक कालावच्छेद देना अनेक गुण आत्म हो नहीं पाते ज्ञान है तो इच्छा नहीं इच्छा है तो ज्ञान नहीं प्रयत्न तो इच्छा है तो इच्छा नहीं प्रयत्न नहीं ऐसे सब चौदह में से जो सामान्य गुण है वो तो सदा रह जाएंगे लेकिन नौ गुण उत्पन्न वह भी अदृष्ट वाते कई बार आप जो चाहते वो होता नहीं क्योंकि वो उसके अनुकूल अदृष्ट नहीं तीसरे कहा स्व अदृष्ट वशतो गुणा जायते उत्पन्न होते हैं और प्रलीन हो जाते हैं प्रलीन आत्मा का मन के साथ सदा से होते रहेगा तो सोएगा सोएगा सोए कैसे तब करते हैं वही अदृष्ट संचयात जागृत और सब रूपी सकल गुणों का अनुभूति जो हो रहा है सुख दुख विचार द्वेष राग प्रयत्न वगैरह सकल हो रहा है ना कब हो रहा है ये जागृत और में यह अदृष्ट मन का संयोग अदृष्ट संशया मनुष्य योग न भवगी सुशुद्धि काल में जागृत स्वप्न अनुकूल दृष्ट का न होने से आत्मनुष्य योग नहीं है थवा दूसरे में नवी न्यायकों का कहना है इसलिए के अभाव के अनुकूल अदृष्ट है संयोग द्वारा ज्ञानाध्युत्पत्ति अनुकूल दृष्ट नहीं है किंतु क्या है आत्मनयोग्य के वियोग के अनुकूल अदृष्ट है अतव सुशक्ति हो जाता है और यह वियोग के अनुकूल अदृष्ट कभी भी आ आँ सकती है आजम इसलिए में व्यागमि हो जाता है ना त्म ने वियोग के अनुकूल दृष्टि गया था जो कहो जाता है सो जाता है लवि नय थी बोलते संचय हुआ है कौन सा दृष्ट संशय हुआ दृष्ट संशय का तात्पर्य जागृष्ट दृष्टि का क्षय हो गया कि शक्ति अनुकूल दृष्टि का योग हो गया जो कि आत्मन संयुक्त वियोगानुकूल दृष्टि आत्मन संयोग का वियोगानुकूल दृष्टि वजह से सुशक्ति साथ ही होता है तो पुण्य पाप होता है और कई महात्मा अगर होता है बड़ा पुण्य होगा तो खूब आदमी सोताशाली महात्मा खुद बहुत सोते होंगे तभी ऐसे यहां वेदात्म तो किसी ने क्या कहा था व्रता, निद्रा वृथा आयु क्षपण निद्रा का अधिकता मतलब है वृथा आयु क्षपण कर और न्यूरिद्रा अधिक निद्रा दोनों का निषेध गीता में करते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर मसू युक्त स्वप्न युक्त स्वप्न जगना और स्वना दोनों संयमित होना चाहिए आनंद गिरी के आरती हैं वो तो कितना समय मिनिमम होना चाहिए उसको कुछ तो को सामान्य अवधि कुछ तो कर दो तब वो हैं या निशाचरा निशा या निशाचरा निशा सा निद्रा गिशाचर कब घूमते किस समय में घुमा करते जिस, जितनी रात में वो घुमा करते या नाम निशा निशाचर जितनी निशा में घुमा करते हैं इतनी रात में घूमते हैं उतनी रात आपको सो किसी बजे से कितने बजे तक घूमते रात्रि का 9 बजे से सुबह का 3 नौ से तीन और उसको कुछ लोग ब्रह्मोत्री के चक्कर में 10 से 4 भी बोल देते दस से 4 हो नहीं सकता की यामद्व निशा करता हूं ठीक है पूर्वार्ध से उत्तरार्ध उत्तरार्ध से पूर्वार्ध यामद्व में निशाच नहीं वास्तव में क्या क्या है जगह को परेशान करते हुए। सोते हुए को मुर्दा करके छोड़ देते सोते हुए को मुर्दा समझ छोड़ देते और दूसरा भी एक कारण है आप सो रहे साधना नहीं कर रहे इस खुश रहते ये भी हमारे भाई छोटा भाई है करता फिर निशाचारे अशरी आराम भी हो गया जरूरी है इसे दिन में सोने की अपेक्षा से रात्रि का नौ से सुबह तीन बजे तक इसे पूर्वार्ध से उत्तरार्ध पूर्वार्ध रात्रि कितने का है छह बजे से बारह बजे सूर्यास्त छह बजे मानेंगे छह बजे से बारह बजे पूर्वार्ध रात्रि का इस पूर्वार्ध में जो उत्तरार्ध 9 से 12 और रात्रि का 12 12 से सुबह 6 बजे उस में जो है 3 उत्तरार्थे और प्रथम याम रात्रि का कौन सी है वैसे भी 6 से 9 दूसरा याम 9 से 12 तीसरा 12 से 3 फिर चौथा 3 से छह शिवरात्रि करते छह बजे पूजा करते पहली फिर दूसरी नौ तीसरी बारह पे चौथी तीन पे छठे में समापन आपकी होता है छह बजे सुबह। चार प्रहर की यात्रा पूजा। तो वो जो मध्य कर तो प्रहर है मध्य तो याम है, वही सोने का समय तो मध्य तो यारा से नौ नौ से छ याम बोल रहे हैं? तो हाँ तीन तीन घंटे का होता है ना ये आप दो घंटे के साथ गड़बड़ करते हैं लोग छो बजे प्रथम यहां नौ से बारह दूसरी, बारह से तीन तीसरी तीन से छह तो मध्य हुआ इसीलिए नौ से बजे लेट आपका करके सो जाना और तीन बजे उठ जाना ये साधन। इसे ज्यादा सोता है पहले सोता है देर से देर से सोएगा वो भी गलत देर से देर तक जगा रहा बिल्कुल निकाल से बड़ा भाई हो गया वो सोने वाला छोटा भाई जगने वाला बड़ा भाई सलाम से वो तो साधक के लिए तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, होना चाहिए होना सर्वोत्त साधक की बात है सामान्य साधक की बात हो आम जनता के लिए हर व्यक्ति जो अध्यात्म में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए नौ ऐसी तीन अधिक से अधिक इसे अधिक से अधिक बोल रहे हम कम तो से कम जितनी कर सको करो और निशाचरों से परेशान ना हो क्योंकि आप भजन कर लेंगे और तंग करेंगे ये भजन क्यों कर रहा ये तो भगवान ब्रह्म हो जाएगा ये तो ये ब्रह्म हो जाएगा तो फिर हम हम तो इसके अधीन हो जाएंगे बिश आसमात पर्वत है बिशास सूर्य चंद्रमा और हम निशाचर क्या रह जाएंगे इनके सामने इसलिए आपका ब्रह्म होना किसी को नहीं निशाचर के देवता भी आपका ध्यान भजन वितने डालते आप शास्त्र न पड़े शास्त्र का मन न कर सके शास्त्र की जिज्ञास न कर सके आपके साथ देवता लोग भी पीछे पड़ते शुरू में तो इनको भेज देते हैं भूत प्रेत पिछादर ये सब आ जाते हैं शुरू शुरू में ये छोटे मोटे तंग कर देते हैं लेकिन आप अपने स्थान में जीत जाते हो इनको तो आसानी से तब देवता लोग आते हैं वो आते कैसे पूरी माया लेकर गया ऐसी माया लेके आते हैं आप लट्टू बन जाएंगे भूल जाएंगे हम किसले घर द्वार छोड़े शास्त्र पढ़े शास्त्र क्यों पढ़े थे कितना मेहनत क्यों किए थे सब भूल जाएंगे बस हाथी में बैठेंगे कहा से कहा माया विचित्र तो चाहते नहीं को को, कोई श्रोत कोई देवता नहीं चाहते पर उसने बृदान्य को ये उस तरह से जैसे देवता लोग हमारे यहाँ भेड़ चलाने भेड़ चलाने वालों में जैसे भेड़ चलाते हैं उनको क्या होता है भेड़ बकरियों में से एक भी बकरी झुंड से खो जाए उनका प्राण जाने के जैसे हो जाता है वैसे देवता लोग सोचते हैं ये तो मेरा घंटी उतारता देता है ये तो ब्रह्म हो गया और कौन घंटी मारेगा कौन हमको भोग लगाया गा? इसको इसलिए ब्रह्म ध्यान करने नहीं देना है इसको घंटे बजाते रखना है जब तक ये पूजा पाठ करते ही रहो तब तक बहुत खुश होते हैं इसलिए खुश करना है के लिए हमें क्या करना पड़ता है उपासना भी करना और ज्ञानाभ्यास भी करना शुरू में एकदम आप ज्ञानाभ्यास घुसने को सको सारा व्यवधान हो जाएगा इसे उपासना को निग्रासन होने तक छोड़ रहे बहुत सुंदर बोले वेदान परिभाषा में तो काफी बारिश को संकेत किया है उपासना का त्याग नहीं करना चाहिए ज्ञान योगी को समाधि का नहीं होती काल उपासना करनी चाहिए ताकि देवता हमें परेशान ना करो खुश रहे जैसे बच्चे को माँ क्या करती है कोरोना तो लेते अपने काम कर लेती है वैसे हमें भी करना पड़ेगा पांच दस मिनट लगा भोग दूध पीते रहना देवता दे अपने घंटे लगा दे तुम तीन मिनट भोग लगा दो पांच मिनट दूध पिला दो दूध पीते रहना दे होता तो अब आपने बाकी चौबीस घंटा में पांच मिनट व लगा दो तो साढ़े तीस घंटे ज्यादा तुम्हारे पास समय है ब्रह्मध्यान के लिए करो वो भी प्रसन्न अपना काम भी हो गया किसने कहा छात्र प्रमाण है परेशान करते हैं वो संयुक्त जब देख ये तो बाहर निकल ही गया तब करे क्या हाथ से निकल ही गया, गया तो करे तो मित्रता तो तो करें जैसे सरपनी नहीं होती है सरपनी क्या करती अंडा रख देती है अंडे को लपेट कर बैठ एक एक कंडा खाती जाती बच्चा हो गया वो तो बच्चे को खा जाता और खाके जो सो जाती है जो बच्चा निकल गया तो बच गया और बचने के बाद वो बाहर खड़े होकर मां को फुस करता है तो माँ भी कहते फुस और प्रेम करती और निकल गया तो क्या कर अब खा तो सकती है तीसरे प्रेम करती <laughs> यही देवताओं का ले सर्व से अपने जाल में बांधे हुए रहते हैं आप उस निकल जाओ तो आपका युक्ति की बात है। युक्ति से मुक्ति इसलिए करी गई जाल से निकलने की दे दी। उसके बाद वो भी आपका मित्र बनेंगे आपको पूरा लोग भी देंगे आपकी सेवा भी करेंगे सब कुछ इसलिए कुबीरा ने कहा था? पहले मैं बाग था हरी हरी करके और अब हरी मेरे पीछे भाग रहे अब मेरे कबीरा कबीरा करके हरी भाग रहा है पहले कभी हरी हरी करके भाग रहा। सारे देवता के पीछे सर्वे देवता तीर्थान संत हैं वहां सभी देवता सारे तीर्थ कहीं और जाने की जरूरत नहीं सब कुछ हो इसमें शासणों में बात क्या ऐसा निष्ठा ऐसी इस ब्रह्म निष्ठा होना कठिन काम है शुरू में सब साथ लेके चलना पड़ता शिवानीजी महाराज जो बोलते हैं इसलिए थोड़ा सा भक्ति योग थोड़ा सा कर्मयोग थोड़ा सा लय योग थोड़ा सा जप योग थोड़ा सा ये योग थो, थोड़ा सा वो योग ज्यादा सा ज्ञान योग ऐसा बोलते हैं। थोड़ा ये, है, थोड़ा हो थोड़ा हो थोड़ा हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा ज्ञान योग करना लेकिन अन्योग करते रहना नहीं तो होगा नहीं ज्ञान ये जरूरी है और देते अरे हमारे दक्षिण का भोजन देख लेना ऐसा बोलते दक्षिण का भोजन देख देखा है ना पत्तल होगा बड़ा पचास आइटम होगा ये भी वो भी वो भी वो भी दुनिया भर आइटम सब चाहिए लेकिन प्रधान क्या होगा अन्य चीज थोड़ा थोड़ा तो सभी बराबर नहीं खाता उसी प्रकार सारा योग थोड़ा थोड़ा उपजे चलो मुख्य प्रधान अपना क्या नहीं होती है जो भी कह लो कोई आपत्त के साधक मुक्ति से मतलब है वृत्ति से क्या मतलब है? आज वृत्ति जैसी चाहिए अपनाएंगे मुक्ति मिल जानी चाहिए हमें आप उससे वृत्ति कैसा भी संज्ञा दीजिए मर्जी वर्जी आपकी है ना इसलिए कहना है कि यहां पर भी जो आत्मा का मन के साथ योग होता है जागर तो जागरत और होता है और आत्मा और मन का वियोग जब होता है वो सुशक्ति होती है दोनों ही अदृष्ट सात पहला जो अदृष्ट वो आत्मनि संयोग अनुकूल अदृष्ट है तदनंतर आत्म योग अनुकूल होता है तो शुशक्ति होती है का स्वादृष्ट आत्मनव मनसा योगे योगे योग अपनी ही अदृष्ट वजह से आत्मा और मन का संयोग होता है और आत्मा और मन का योग होता है आत्मन अच्छी द्रुप कथम चेतना प्रश्न उठेगा आत्मा यदि अचित रूप है उसमें चेतन कैसे मानते हो आप चैतन्य का आधार होने से उसको भी चैतन्य क्योंकि ज्ञान आत्मा में है ना ज्ञान पर आत्मा को भी चेतन का होता वास्तव में आत्मा चेतन नहीं जड़ जड़ बुद्ध आत्मा में चेतन ज्ञान का होने से उस आत्मा को भी चेतन व्यवहार हो गया चितिमत्ता चेतन इच्छा द्वेष प्रयत्नवान साधर्मा धर्म करता भोक्ता दुखादिव इतना ही नहीं आत्मा में कर्तृत्व भी है भोक्तृत्व भी कर्तृत्व भी है भोक्तृत्व देखो चितिमत्वा ज्ञानवान होने से ज्ञानाधिकरण होने से आत्मा को चैतन्य माना जाए चेत हो चेतन हो और इच्छा द्वेष और प्रयत्न वाला होने से धर्म और अधर्म का कर्ता भी नहीं इच्छा है आते धर्म करता है और अधर्म कर देता है द्वेष है इच्छा जो है वह धर्म का कारण बना द्वेष अधर्म का कारण बनता है और प्रयत्न भी है इच्छा का विषय और द्वेश का विषय को प्राप्त और परिहार करने योग्य पर प्रयत्न करने की क्षमता होने के कारण से ये आत्मा कर्त है और दुख का युग भोगी भी है अहम दुखी कहता भी है अत आत्मा क्या है भोगता भी है उसे भोक्तृत्व है इसलिए कहते है, धर्मा धर्म कर्ता हेतु क्या है इच्छा देश प्रयत्न आत्मा धर्म करता कथम इच्छा इधर आत्मा भोगता, आत्मा भोगता है क्योंकि सुख दुखादि का भोग भी कर लेता है इसे आकर्तृत्व भी है भोगतृत्व भी है और आरोपित चेतनत्व भी है घट है हमेशा आत्मा के लिए हमेशा दृष्टान जो ऐसा नहीं है जो इच्छा वाला नहीं है वो धर्माधर्म कर भी नहीं है, जो का नहीं है वो भोगता नहीं है यथागत हमेशा व्यतिरिक अनुमान ऐसे स्तर में होता है क्योंकि आत्मा का समान कोई दूसरा दृष्टान तो और आत्मा का सुबह कार्य भी नहीं है कि कारण के लिए कार्य का दृष्टान से काम चला है जो तो कुछ नए लोग मानते तो हैं जब पृथ्वी कहाथ्वी तुच्छ प्रमे घटवत बना सकते यद्यपि सकल पृथ्वी पक्ष फिर भी पृथ्वी देश को हम दृष्टांत बना सकते ऐसे नए एक लोगों ने स्वीकार किया एक देश को भी हम बना सकते दृष्टांत यद्यपि अभी पक्ष न है संशय करते ना भी पक्ष होता है और पक्ष ने सारी पृथ्वी को ले लिया है फिर पृथ्वी का कोई हिस्सा नहीं रहा जिससे संशय ना हो निश्चय कहा मिलेगा निश्चय साधिवान मिलेगा कोई नहीं मिल सकता कंता वो कहते हैं यह किंचित मुझे निश्चय नहीं, नहीं है अब उसे समग्रांश में ग्रहण करने के लिए अनुमान कर रहा हूं अतएव समग्रांश दृष्टिया हम पक्ष बनाएंगे और किंचितंश दृष्टिया दृष्टा द में साध्य का निश्चय है वो हमारा दृष्टांत होता है शेष समग्रांत जिसमें निश्चय नहीं है संशय है वो हमारा पक्ष है। ऐसी व्यवस्था देते हैं आत्मश्चित हेतु महा इच्छा है ईश्वर आदिक्षण महा वह ईश्वर से विक्षण क्या है कहते वो इच्छा देश प्रयत्न वाला होने से धर्माधर्म का कर्तृत्व भोक्तृत्व ईश्वर में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं धर्माधर्म का कर्तृत्व नहीं सृष्टि कर्तृत्व है लेकिन धर्म पुण्य पाप नहीं करता पुण्य पाप कर पुण्य पाप का उत्पत्ति के अनुकूल यज्ञान कर हिंसा नहीं करता ताल धर्माधर्म रूप करूपा कर कर्तृत्व ईश्वर में नहीं है वो केवल जीव है आत्मनो विभुत्व लोकांतर गमनादिकं गत्मा विभु है अन्य लोग कहेंगे मध्यम वादी डालेंगे बात होने के बाद। आत्मा है, लोकांतर लोकांतर लोकांतर गमन आज में गमन करना कैसे गमन कम घटेगा। में करना कैसे दिमाग दबा गया। कल प्रश्न हमने डाला था आप लोगों को भूलि गए क्या समझा परलोकाधि अभिगंत आस्तिक परलोकाध अस्तित्व नास्तिक अभिगंत नास्तिक लिया लिख दूं। दो लक्षण है दूसरा एक ही दिमाग में आया कुछ तो परलोक सत्ता सत्ताभिषेक परलोक सत्ता का सत्ताभिषेक अबाधिक ज्ञानवत्व आस्तिक तम नास्तिक इतना ही लिखकर अबाधित ज्ञान अभावत्व कह नास्तव अबाधित ज्ञान अभावत्व नास्त और जो कहते वेद निंदको नास्तिक व्यवहार हो जाता है उसके वास्तविक उस वो भी लक्षण बनता है कैसे बनता है लेकिन वो समझना है क्योंकि जो भी लोग हैं वेद के अंश को मान रहे हैं स्व वेदांश मात्र को स्वीकार करना भी वेद को स्वीकार करना नहीं है वेद का सम्मान करने का मतलब वेद को मानने तो रुपए मानना? यानी कि हमारे अनुकूल बात उतना ले भी वेद को मानने वाले हैं। ऐसा नहीं होता और जितने भी नास्तिक भी कर जा रहे हैं अपने भी नंबर से अपने हिसा हिसा को हिस्सा हिस्सा को दोनों लोग मानते समुद्रांश में मानते नहीं इसलिए शास्त्र लेकर जो लक्षण बना हुआ ऐसा शास्त्र आदि सकल सकल विषयक, विषयक, विषय, श्रद्धावत्तम आस्तिक। शास्त्र शास्त्र का क्या ुक्तल सकल्वासपूर्वक्रद्धावत बहुत प्रवृत्तिर्वा निवृतिर्वा नवाने, नवा, नवा, शासना, तो वो हम चार बार भी बोल रहे तो मत करो है ना, ना। करो। उसने भी ये करो ये न करो तो बोल रहा है ऋणे विधि किया उसने विधि तो है ना पिभे क्या है तो है उनमें भी है अपने अपने तरीके से है लेकिन है प्रवृत्ति निवृत्ति सभी में है कुछ कृतज्ञ है कुछ नित्य है वो भी है किसी शायद दमन करने के लिए कथा नहीं दिया तो वे इसने तात्पर्य है जैसे अपना ब्रह्मसूत्र में दिया ना मनु के भी स्मृति को मानना चाहिए वेदानुकूल जो स्मृतियां है वो सब लेना है इसे शास्त्र से नहीं लेना शास्त्रादि मनी स्मृति स्मृति सब श्रेष्ठ स्मृतिया शास्त्राद्युक्त जो सकल विषय जितने भी है समग्र अंश में उन सकल विषय का विषय संबंधी जो विश्वास तत्पूर्वक श्रद्धावान होनी चाहिए वो आती है एक अगर श्रद्धा रहित हो तो वो नास्तिक यही दो लक्षण है परलोक सत्ता विषय अबाध ज्ञानवत्तमत्व सकल विषय विषयक विश्वासपूर्वक श्रद्धा व आस्तिक तद्भिव नस्तिक